पृथ्वी ग्रह एक झेरो का तैतीसवा भाग भूमि पर पहला पौधा धरती पर पहले पौधे और फफूंद के प्रकट होने के जीवाश्म प्रमाण करीब तैतालीस दशमलव पांच करोड़ वर्ष पूर्व के हैं इससे पहले केवल महासागरों उथले सागरों और झीलों के जल में साधारण जलीय पौधे एवं आरंभिक जीवन के राज छिपाए थी फफूंद और शैवाल का मिला जिला रूप लाइकेन यानी शैवाक धरती पर आने वाले पहले संभावित हरे पौधे रहे होंगे अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार से संपन्न होने वाली ऐसी घटनाओं ने आज दिखने वाले विश्व को संभव बनाया होगा। हम अपने अस्तित्व के लिए धरती के पौधों के आभारी हैं, क्योंकि हमारे पर्वती के रूप में इन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त करने के साथ मृदा को बनाकर पोषक तत्वों को संरक्षित करने के अलावा अन्य जीवों को भोजन और उपलब्ध कराया, लेकिन जल से थल पर आना पौधों के लिए एक सरल प्रक्रिया नहीं थी इसके लिए उन्हें थल पर पहले अपने को गुरुत्व के विरुद्ध पकड़ बनाए रखकर अपने को सूखने से बचाए रखने का रास्ता खोजना था और इसके साथ ही ऐसी क्रियाविधि और बनावट को अपनाना था जिससे अपने विकास और जीवन के लिए उनमें पानी और अन्य रसायनों का संचरण होता रहे सर्वप्रथम इस समस्या से उभरने में छोटे ध्रुवी और वर्टिस पौधे समद्ध हुए जिन्हें संयुक्त रूप से ब्रायोफाइट कहा जाता है जो अंटार्कटिका को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों में पाए जाने वाले बीज रहित हरे पौधे हैं। बहुत छोटे होने के कारण यह धरती के बहुत समीप रहकर पानी और पोषक तत्वों को सीधे कोचका मोन ऐसी अवशोषित कर सकते थे रायज कहलाने वाले धागे से व्यवस्था जो पौधों को मिट्टी से जकड़े रखती थी वे आधुनिक जड़ों की आरंभिक प्राकृतिक व्यवस्था थी पौधों में जड़ व्यवस्था और चिरावों के विकास के बाद से पौधों में पानी और पोषक तत्वों का संचरण आसान हो गया और वे बहुत बड़े होने लगे विशाल फर्न पेड़ के पत्ते सूर्य की तरफ फैलने लगे तो तथा क्लबमांस जैसे पौधों ने बीजाणु पैदा करने की क्षमता विकसित कर ली धरती की सतह पर नाटकीय ढंग से परिवर्तन करने वाले यह नए प्रकार के पौधे टेरिडोफाइट कहलाइए